महाभारत शांति पर्व महाभारत सार ओम श्री परमात्मने नमः माता पितृ सहसाणी पुत्रदारे चार स्वनुभूताली चा परे मनुष्य जगत में हजारों माता पिताओं तथा सैकड़ों स्त्री पुत्रों के संयोग योग का अनुभव कर चुके हैं करते हैं और करते रहेंगे हर्षस्थान सहस्त्राणी भयस्थान शान चिवसे दिवसे, दिवसे मूढ़ आभिशंति न पंडित अज्ञानी पुरुष को प्रतिदिन हर्ष के हजारों और भय के सैकड़ों अवसर प्राप्त होते रहते हैं किंतु तो विद्वान पुरुष के मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ऊर्ध बाहुवी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 नित्यो धर्म सुख दुख त्य जीवो नित्य नित्यो हेतु कामना से भय लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग न करे धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य ऐसे प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बंधन का हेतु अनित्य इम भारत सावित्रीम प्रार प्रतरो पटे